कौवा लड़का तारो याशिमा हिंदी विदेशक जापान के हमारे ग्रामीण स्कूल में पहले ही दिन एक लड़का क्लास से काय था बाद में वो स्कूल के तहखाने में छिपा मिला हम में से कोई उसे नहीं जानता था क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था इसलिए हम सबने उसे छिपी का उपनाम दिया था छिबी का मतलब होता है छोटा लड़का उस अजीब से लड़के को हमारे टीचर से बहुत डर लगता था इसलिए वो कुछ नहीं सीखा उसे बच्चों से भी डर लगता था इसलिए उसने किसी से भी दोस्ती नहीं बनाई पढ़ाई के समय उसे अकेले छोड़ दिया जाता था खेल के समय भी वो बिल्कुल अकेला बैठा रहता था वो बच्चों की लाइन में हमेशा सबसे पीछे रहता। किसी से मिलता जुलता भी नहीं था जल्दी ही छिबी ने अपनी आंखों को ऐचना यानी क्रॉस करना सीख लिया ऐसा करने से वो जो चाहता केवल वही देखता बाकी और कुछ नहीं छिबी ने सब में व्यर्थ करने के अनेकों तरीके खोज निकाले क्लास की छत उसके लिए बहुत जगह बहुत रोचक जगह थी वो घंटों छत को निहारता रहता था छिबी को लकड़ी की मेज घूरने में भी बहुत मजा आता था किसी लड़के की कमीज पर छपा हुआ नमूना भी छिबी को बहुत आकर्षक लगता था खिड़की के बाहर तो छिबी पूरे साल भर मजेदार चीजें देखता रहता था बारिश में भी उसे खिड़की से आश्चर्यजनक चीजें दिखती थी खेल के मैदान में छिबी अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता और दूर पास की अनेकों आवाजें सुनता था चिभी कीड़ों और रीलियों को निहारता और उन्हें पकड़ता बाकी बच्चे उनकी तरफ देखते तक नहीं इसलिए न केवल हमारी क्लास के बच्चे पर स्कूल के बाकी छोटे बच्चे भी छिभी को बेवकूफ और बुद्धू बुलाते थे चाहे वो बुद्धू हो या नहीं छिबी हर दिन पैदल स्कूल आता था उसका रोज दोपहर का खाना था भात की एक गेंद जो के पत्ते में बंधी होती थी चाहे तेज बारिश हो या तूफान छिबी स्कूल जरूर आता बारिश में वो जो जेबरा घास के रेनकोट को बारिश में वो जेबरा घास के रेनकोट को लपेट कराता धीरे धीरे करके पाँच साल बीत गए और अब हम छठी क्लास में पहुंच गए वो स्कूल की अंतिम कक्षा थी हमारे नए टीचर थे, इशोबे। वो हमेशा रहते थे वो एक दोस्ताना किस्म के आदमी थे पहाड़ी पर ले जाते थे वहाँ जंगली अंगूर और आलू कहाँ कहाँ मिलते हैं वे सभी स्थान छिबी को अच्छी तरह पता थे या जानकर मिस्टर यशोबे बहुत खुश हुए स्कूल के बाग में फूलों के बारे में छिबी को इतना ज्यादा पता था यह जानकर भी टीचर को बहुत ताजुब हुआ टीचर को छिबी के बनाए काले सफ़ेद चित्र भी बहुत पसंद आए और उन्होंने उन्हें क्लास में लटकाया छिबी जो भी लिखता उसे केवल वो ही पढ़ पाता पर टीचर को छिबी की लिखाई इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे दीवार पर टांग दिया जब क्लास में अन्य बच्चे नहीं होते तो टीचर छिबी से खंडो बातें करते रहते थे उस साल स्कूल में प्रतिभा शो में जब छिबी स्टेज पर हाजिर हुआ तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ वो कौन है वो बुद्धू भला वहाँ क्या कर रहा है मिस्टर ने घोषणा की कि चिभी कौ की आवाजों की नकल करेगा आवाजें कौ की, आवाजे? की, आवाजे? की, आवाजे? की, की, आवाज की आवाज निकाली फिर पिता कौवे की आवाज की नकल की उसने सुबह तड़के कौवे की आवाजें निकाली गाँव में हादसे के समय कौवे कैसी आवाजें निकालते हैं वो भी सुनाई जब कौवे खुश और मस्त होते हैं तो वे कैसी आवाजें निकालते हैं वे भी सुनाई उसके बाद हरेक का ध्यान उस दूर दराज के पहाड़ी इलाके की ओर गया जहां से चलकर चिभी रोज स्कूल आता था अंत में चिभी ने पुराने पेड़ पर बैठे कौवे की विशेष आव, विशेष आवाज निकाली यह आवाज उसने अपने गली की गहराई से निकाली कुआत कुआत चिभी ने यह आवाजें कैसे सीखी उसके बारे में मिस्टर रिशोबे ने हमें बताया चिभी अपने घर से स्कूल के लिए सुबह तड़के ही निकल पड़ता था और सूरज झलने के बाद ही वो घर वापिस लौटता था पूरे छह साल तक छिबी ने यही किया यह सब सुनकर हमें से हर एक छात्र रोया पिछले कई सालों में हमने बेचारे चिबी को कितना परेशान किया था कितना सताया था सभा में आए सभी बड़ों ने भी अपने आंसू पूछे और कहा चिभी एकदम गजब का है चीबी क्लास में एकमात्र ऐसा छात्र था जिसे छह सालों में शत प्रतिशत प्रतिशत हाजिरी के लिए सम्मानित किया गया स्कूल खत्म होने के बाद बड़े लड़कों को गाँव में अपने परिवार के लिए भी काम करना पड़ता था कभी कभी चिभी अपने परिवार द्वारा बनाए कोयले को बेचने के लिए गाँव आता था अब उसे कोई चिबी कहकर नहीं बुलाता था हम उसे कौवा लड़का बुलाते चिभी को कौवा लड़का नाम पसंद आया नाम सुनकर वो अपना सिर हिलाता और मुस्कुराता काम खत्म होने के बाद वो अपने परिवार के लिए कुछ चीजें खरीदता था फिर सामान को लाद कर वो दूर दराज पहाड़ियों में स्थित अपने घर की ओर चल देता अब उसके कंधे किसी बड़े आदमी जितने चौड़े हो गए थे दूर पगडंडी पर जब वो पहाड़ी की ओर मुड़ता तो हम एक कौवे की खुशी खुशी की आवाज जरूर सुनाई देती है समाप्त